वो नीम के पेड़ों की घनी छाओं में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था हिलते-डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे मगर वो ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की सियार कौवे से बोला प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कव्वे ने गाने के लिए मूँ खोला, तो रोटी का तुखड़ा जमीन पा गिर पड़ा। सियार उसे उठा कर नादो ग्यारा हो गया। हाहा। <laughs> <laughs> वो जोर से हसा। बुद्धु कव्वा। <laughs> चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा वहां अलमारी में कांच के बड़े-बड़े जार कतार में रखे थे उनमें चॉकलेट पेपरमेंट और बिस्कुट थे उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी क्यों देखे उसके पिताजी उसे यह चीजें बराबर ला देते हैं फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आक्रिष्ट किया वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटा कर उस जार के सामने खड़ा टुकुर-टुकुर ताकता रहा कितना सुन्दर हम्म नया नया लाकर रखा गया है उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है पूरे जार में कंचे हैं हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे <laughs> बड़े आंवले जैसे कितने खूबसूरत हैं अब तक ये कहां थे शायद दुकान के अंदर अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा उसकी देखते ही देखते डर बड़ा होने लगा वो आसमान सा बड़ा हो गया वो भी उसके भीतर आ गया वहां और कोई लड़का तो नहीं था फिर भी उसे वही पसंद था छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था <स्थाथ> वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा तभी एक आवाज आई लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा वो चौंक उठा जार अब छोटा बनता जा रहा था छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद घोल कंचे, छोटे आवले जैसे, सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार, दुकानदार के चहरे पर कुछ चिड़-चिड़ाहट थी, मैंने कहा न, जो चाहते हो और निकाल कर दूँ, वो उदास हो, लख खड़ा रहा क्या गंजा चाहिए नहीं दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया उसने निषेध में सिर हिलाया नहीं तो फिर सवाल खूब रहा क्या उसे गंजा चाहिए क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा आह कितने सुंदर कंचे ओह जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ अगर वो चाहता कंचा ले सकता था लिया होता तो अरे अरे लगता है देर हो गई स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा सात का पहाड़ा 7 1 7 7 1 7 7 1 7 देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है उस दिन वो ही सब के बाद पहुँचा था इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया सब अपनी अपनी जगे पर हैं रामन अगली बेंच पर है वो रोज समय पर आता है तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मु बैठी है आ गया जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा जॉर्ज क्यों नहीं आया अरे हां जॉर्ज को बुखार है ना उसे रामन ने यह सूचना दी थी उसने मल्लिका को सब बताया था जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है अपो हा? कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है म, म, मास्टर जी उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली रेलगाड़ी का सबक था रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है मास्टर जी बीच-बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी अबू ने भी सूचा रेल गाड़ी उसने रेल गाड़ी देखी है चुक चुक यही रेल गाड़ी है वो भाप की भी गाड़ी का मतलब मास्टर जी की आवाज अब कमूची थी वे रेल गाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे पानी रखने के लिए खास जगा है इसे अंग्रेजी में बॉइलर कहते हैं ये लोहे का बड़ा पीपा है लोहे का एक बड़ा कांच का चार उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे अपू उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया मास्टर जी गुस्से में हैं अरे तू उधर क्या कर रहा है हा, हा। उसका दम घुट रहा था बोल वो खामोश खड़ा रहा क्या नहीं बोलेगा वे अब बुके पास पहुंचे सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है उसकी घबराहट बढ़ गई मास्टर जी मैं अभी किसके बारे में बता रहा था आ, वो वो, वो। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है इसी में उनकी सफलता है हां हां बता डरना मत वो वो मास्टर जी ने देखा अप्पू की जुबान पर जवाब था हां हां वो कांपते हुए बोला वो कंचा कंचा वे सकपका गए कक्षा में भूचाल आ गया स्टैंड अप मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी अब रोता हुआ बेंच पर चढ़ा पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा फिर सम्मिल हँसी रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका सुपता रहा रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं रामन मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा Dikha-dun-ga, s'abs-ko. Giorge-ko ane जॉर्ज Giorge-jab ae-ga. Giorge-ke ane-peu, vò kanche khari de ga in mei se kis hi ko vò khelle nei nei i i i i घरी लकीर वाले सफेद गूल गंचे बड़े आपले जैसे तब शक हुआ कंच्छा मिले कैसे क्या मांगने पर दुकानदार देगा चॉर्च को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो किसी को शक हो तो पूछ लो हाँ? मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया क्या किसी को कोई शक नहीं नहीं मास्टर जी अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी वो सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे मास्टर जी के बाप में रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला बाप में बहुत ज्यादा अमणि ने शंका का समाधान कराया कई छात्रों ने यह दोहराया अपू क्या सोच रहे हो अपू मैं मास्टर जी ने पूछा हम पूछ लो ना शंका क्या है शंका जरूर है क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा नहीं तो कितने पैसे लगेंगे क्या 5 पैसे में मिलेगा 10 पैसे में क्या सोच रहे हो पैसे क्या कितने पैसे चाहिए किसके लिए वो कुछ नहीं बोला हरी लकीर वाले सफेद गूल कंचे उसके सामने से फिसलते गए मास्टर जी ने पूछा क्या रेल गाड़ी के लिए उसने सिरह लाया बेवकूफ रेल गाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा हुँ <laughs> हुँ वो खेलेगा जॉर्ज के साथ खेलेगा रेलगाड़ी नहीं कंचा चपरासी एक नोटिस लाया आज तो नहीं हूं नोटिस है हूं लाओ मास्टर जी ने कहा जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें बहुत से छात्र गए राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली oh उसने पैर खीच लिया उसे याद आया उसे भी फीज जमा करनी है पिता जी ने उसे डेड़ रूपया इसके लिए दिया है उसने अपनी जेब टटोल कर देखा है 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का वो बेंच से उतरा केदर मास्टर जी ने पूछा उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे फीस देनी है फीस मत देना मास्टर ने कहा वो झिझकता रहा ऑन द बेंच वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा ध्यान दूंगा वो दफ्तर गया दफ्तर में बड़ी भीड़ थी बच्चों एक-एक करके आओ क्लरक बाबू बता रहे हैं पहले मैं आया हूँ मेरे बाग की पैसे इस छोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा रामन ने फीस जमा की मलिका ने जमा की अब थोड़े लड़के ही बचे हैं वो सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना शायद दे नहीं तो कितने पैसे लगेंगे 5 पैसे 10 पैसे हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंजे घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो शांत शांत क्या सब फीस जमा कर चुके जी मास्टर जी कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा वो नहीं उठा शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा लड़के गीली मिट्टी में छोटे गट्टे खोदकर कंचे खेल रहे थे वो देखो वो उनके पास नहीं गया फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा वाह उस मोड़ पर दुकान है दुकान में अलमारी बाहर खड़े-खड़े छू खड़े सकेगा अलमारी में शीशे के जार हैं उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा उसकी चाल की तेजी बढ़ी वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया दुकानदार हंसा उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है वो भी हां साहब <laughs> कंचा चाहिए है ना हम उसने सिर हिलाया दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा अच्छे कंचे हैं ना बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे तुम्हें कितने कंचे चाहिए कितने कनचे चाहिए हम कितने चाहिए हम कितने हुँ। उसने जेब में हाथ डाला हम 1 रुपया और 50 पैसे हैं उसने वो निकाल कर दिखाया हां दुकानदार चौंका इतने सारे पैसों के हम सबके पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचित नहीं खरी दे थे इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे यही उनके लिए खरीद ने आया होगा मैं बस चॉर्ज को ही बताऊंगा वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था तो कांधार ने पूछा क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है वह नहीं जानता था तो फिर कैसी कैसी सवाल पूछ रहा है उसका थीरत जवाब दे रहा था उसने हाथ फैलाया दे दो हम्म <laughs> ये लो <laughs> कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छाओं में चलने लगा कंच कंची अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले, उसने पोटली हिला कर देखा, वो हस रहा था, उसका जी चाहता था, काश पूरा जार उसे मिल जाता, जार मिलता तो उसके छूने से ही, कंच के को छूने का एहसास होता इकाई <laughs> एक, एक उसे शक हुआ क्या सब कंचों में लकीर होगी उसने पोटली खोल कर देखने का निश्चय किया बस्ता नीचे रख कर वह धीरे से पोटली खोलने लगा ए हां अरे, अरे, ओ, अरे, वे सडक के बीचों बीच पहुच रहे हैं, चण भर सक पकाने के बाद, वो उन्हें चुनने लगा, हथेली भर गई, वो चुने हुए कंचे कहां रखे, स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद, कंचे बस्ते में डालने लगा, एक, तो, 2 4 एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी अरे अरे बच्चे ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई उसने बाहर झांक कर देखा वो लड़का क्या कर रहा है हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं शायद वो भी मजा ले रहा है एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा <laughs> बहुत अच्छा है ना ओ <laughs> ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया वो हंस पड़ा <laughs> बच्चे भी बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया उसकी मां शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़ कर मां के गले लग गया मां उसके लौटने में देर होते देख मां घबराई हुई थी उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया क्या देखो मां अरे ये ये क्या है मैं नहीं बताऊंगा मुझसे नहीं कहेगा कहूंगा मां हम आंखें बंद कर लो आ, आ मां ने आंखें बंद कर ली उसने गिना 1 टू, थ्री अरे मा ने आखे खोल कर देखा बस्ते में कंचे ही कंचे थे वो कुछ और हैरान हुई इतने सारे कंचे कहां से लाया? खरीते हैं पैसे? पिता जी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दो पैर को दिये थे ना? मा ने दांतों तले उंगली दबाई फीज के पैसे? इतने सारे गंचे काहे को लिए आखिर खेलोगे किस के साथ? उस घर में सिर्फ वो ही है उसके बाद एक मुन्नी हुई थी उसकी छोटी बेहन मगर आ, आ, आ, आ, आ, आ, मां की पलके भीग गई उसकी मां रो रही है अप्पू नहीं जान सका कि मां क्यों रो रही है क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता तो फिर उसकी आंखों के सामने पूरा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े-खड़े हंस रहे थे वे सब पसंद करते हैं सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए शायद कंचे अच्छे नहीं हैं पर्स से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा पूरे कंचे हैं है ना नहीं बहुत अच्छे हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं <laughs> वो हंस पड़ा उसकी मां भी हंस पड़ी आंसू से गीले मां के गाल पर अपना गाल सटा दिया अब उसके देल से खुशी चलक रही थी कि <laughs> कंचा अभियाब सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे संयोजन प्रमोत कुमार दूबे नर्मान संचारन प्रभुदयाल खटर आलेक टी पद्मनाबन कलाकार मंजु मेनी राम मेनी सुनील लोइया अंजलि तथा बाल कलाकार अर्पित और तृप्ता तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन